in yeah. वर्णन नहीं कर सकते केवल आप ही जान सकते सबका मूल हो आदि है और आपका जो विमूति है वैभव है आपने पहले बहुत बार तुझे बता भी दिया किंतु तो जो आपकी अमृतवाणी है मधुर वाणी है वाणी से मैं नहीं नहीं नहीं हो रहा। मेरी पिपासा है, भी रही है। यह तक तक कोई जब पूर्ण जल नहीं उसकी पिपासा नहीं वैसे ही अमृत पिपाशा है, है, है। इसलिए आप मुझे दोबारा बता भगवान तो ने कहा ठीक अच्छी बात है मेरी को दिव्य विभूति है अलौकिक विभूति है विलक्षण विभूति है उसका कोई अंत नहीं है सहस्रम वाला शेष भी वर्णन करते करते तक जाए तो भी मैं उन्हें प्रदान है मुख्या है उनको अवश्य सबसे पहले भगवान ने बता दिया सारे जो प्राणियों है उनके अंतकरण में उनके हृदय में मैं अंतरत्म परिष्ट थे देखिये परमात्मा है सबके अंदर है किसी को आप बोल दिया चोट पहुंच गया मुझे आपने चोट पहुंचा दिया सीधा हाथ इधर लगाते परमात्मा अंदर बैठा है जैसा हम प्रणाम करते हैं देखिए प्रणाम करते हुए आपका अंगूठा कहा झुका रहा है भले हम दूसरे को प्रणाम कर रहे नहीं ये अंगूठा है ब्रह्म का प्रतीक माना है ये जीव का प्रतीक है तीन गुण इसलिए ज्ञानपुत्र का मतलब गुणातीत होकर जीव और ब्रह्म एक मानते हैं एक सत्व गुण है रजोगुण है तमोगुण है तीनों गुणों से रहित होकर ये जीव ब्रह्म के साथ एक रूप होता है तो हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके ये ब्रह्म का प्रतीक जो अंगूठा है अपने तरफ से चुका दूसरे तो को हम प्रणाम नहीं कर रहे अपने अंतरात्मा को कर रहे तो इसलिए मैं इस सबके में बैठा हूँ अंतरात्मा से सबको प्रेरणा दे, सब दे रहा हूं सबको चेतना दे रहा हूँ और जो बच्चे भी कर रहे है बुरा भी कर रहे दोनों को जान रहे हो साक्षी है अहम आत्मा केशा अहमादिश्च मध्यम चाह सारे जगत का आदि कारणमय मेरे से कोई आदि नहीं है मूल कारण मेरे <स्थाथ> कोई कहे माया है अव्याकृत है अष्टदा प्रकृति में वहां अव्याकृत को गिना दिया परमात्मा को तो नहीं बता दिया भूमि राय तो परमात्मा कैसा कारण होगा या कैसा बता रहे भगवान में कारण तो इसलिए उत्तर दिया प्रकृति मैं अध्यक्ष यद्यपि प्रकृति कर रही है मेरे सत्ता के द्वारा मुझे में अधिष्ठित होकर ये प्रकृति कर रहे मेरे इच्छे के बिना मेरे सत्ता के बिना प्रकृति के इसलिए महीन कार और मध्यम मध्यमी ही सबका स्थिति का कारण और सबका अंत मतलब समेटना कार में वही समेट लेता है इसलिए आत्मा का एक नाम है अधभक्षण धातु से भी आत्मा धातु से भी बनता है सर्वत्र व्याप्त होने से उसको आत्मा कहते सबको करते हैं प्रलय काल में इसलिए आत्मा करते और करतेमन है निरंतर व्याप्त रूप से सभी में तो इस प्रकार आत्मा अलग अलग अर्थ में भूल नाम बनता ना यहाँ तक हम लोगों ने विचार जो उसमें जो पहले विभूति बताने के बाद इक्कीसवी श्लोक में बताए देख आदित्या विष्णु आदित्य का मतलब है आदित्य के संतान कश्यप ब्रह्मा है उनकी तेरा पत्नी या महा तो दक्ष की जो कन्या है उनको दी गई उसमें जो अदिति के संतान है वो आदित्य देवतादि हो गए और रिथि के संतान हो गए दैत्या और जो धनु हैं उनके संतान हो गए राक्षसादि कत्रु के संतान हो गए सर्पादी विनता के संतान हो गए वैनते गुरुणादि तो ये जो कश्यप ब्रह्म की पत् उनके संतान है आदि आरित्य। तो आदित्यम द्वादश है बारह आदिमान विवस्वान्न अर्यमे पूषा सविता भग धाता विधा वरुण मित्र शक्र इसी प्रकार ये आदित्य है। इन द्वादश आदित्यों में विष्णु अर्थात विष्णु नाम का आदित्य मदित्य सब है उसमें विष्णु नाम का आदित्य क्योंकि आदित्य के गर्भ में वही उपेंद्र बन के हैं इसलिए बता रहे ज्योतिषाम जितने भी ज्योतिष पदार्थ है प्रकाशमान पदार्थ है यह जो ज्योतिष शब्द बता रहे है जड़ प्रकाश को लेकर पहले भी एक बार बताया था जड़ और चेतन है क्षेत्र जड़ है क्षेत्र है चेतन है। दृष्टा है क्षेत्र दृश्य तो दृश्य को भी दो भाग में बता जाता है प्रकाशक अप्रकाशक। सूर्य है, चंद्रमा है नक्षत्र है अग्नि है सब प्रकाशक हे जड़ प्रकाशक तो ऐसे जो जड़ है में या तो ज्योतिषमान जड़ पदार्थों में किरण किरण किरण वाले में अंशुमान तो किरन वाले। किरन का नाम है अंशु इसलिए भगवान सूर्य का नाम है अंशुमान किरण वाला जैसा धनवान धनवान किसको कहते हैं धनी को उसी प्रकार अंशु मतलब किरण वाला होने से भगवान का नाम अंशु तो ज्योतियों में जो किरण वाले हैं जितने भी उनमें मैं रवि रवि मतलब सू किया मरिचीर मरुतामस में जो मरुदगण है उनचास मरुद गणमान उनका नाम मरुदगण क्यों पड़ा मरुद क्यों पड़ा पद्म में बता दिया है अतिथि के पुत्र है देवता श्रेष्ठ हो गए दीदी के पुत्र है दैत्य बन गए देवता और विष्णु ने मिल उनके संगार किया है तो दोनों एक कश्यप ब्रह्म के ही संतान सौतेले भाई तो दीदी के मन में आ गए मैं ऐसा ही पुत्र को प्राप्त करो वो देवताओं को बराबर टक्कर दे अपने पति कश्यप ब्रह्म से आज्ञा पाकर एक व्रत आचार किया उन्होंने तो ऐसा व्रत से प्राप्त होने वाला जो पुत्र है देवताओं का बराबर हो जाएगा का इंद्र को मालूम पड़ा इंद्र ने आगे उसका गर्भ को नाश कर दिया तो नाश किया हुआ गर्भ उनचास भाग में भक्त हो गया किंतु उसके तपस्या के फल से वो मरे नहीं टुकड़े होने पर भी और नीचे गर्भ से नीचे गिरने के बाद रोने लग गए जोर जोर से तब इंद्र ने कहा मारुदा मारुदा मारुदा मत्रो, मत्रो, मत्रो। इसलिए मरुत नाम पड़ा है बाद में देवताओं देवताओं का स्थान मिला मरुत से। जो मरुत गण गण से। वायु संबंधी। उन के में नाम का एक गण है प्रसिद्ध है वो मरीची नाम का देवता मय यही बता रहे मरीची मरुता नक्षत्राणाम शेषी ऐसा तो नक्षत्र अनेक है प्रसिद्ध सत्ताइस नक्षत्र मानते दक्ष प्रजापति की जो कन्या है चंद्रमा को दिया है ऐसा पुराण में प्रसिद्ध है ये जितने भी जो नक्षत्र है सत्ताइस उनमें उनका पद रूप से विद्यमान जो शेषी है शशि कहते हैं शशा अश अस्थित शशि शशि खरगोश खरगोश है जिसमें जैसा देखे पूर्णिमा के दिन बादल ना हो प्रकाश हो आप देख लीजिए जो रोटा समारोह करता है खरगोश बैठा है खरगोश का जैसा देखता पूरा चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है किंतु तो थोड़ा सा देखता काम काला जैसा खरगोश बैठा हुआ खरगोश के समान ऐसा जो शश खरगोश का चिन्ह है जिसमें उसका नाम है शशि गांधी चंद्रमा तो नक्षत्रों में मैं शशि हूं भगवान बता रहे वो कि चंद्रमा अलग नहीं है मेरा विभूति है मैं ही चंद्रमा रूप बैठ करके सारा जगत को शीतलता प्रदान करना है क्योंकि चंद्रमा शीतल माना है शीतल तीन माना है सब प्रसिद्ध सबसे पहले चंदनम शीतलम लोग मलयात्री जो चंदन होता है आप किसके लगा दीजिए गर्मी के समय में पूरा शरीर एकदम ठंडा हो जाता है इतना ठंडा रहता गर्मी में और चंदना रि चंद्रमा चंद्रमा चंदन से भी शीतलमा और चंद्रा, चंदन चंद्रमा शूर साधु संग साधु का संग है उससे भी शीतल माना है चंदन से शीतल है चंद्रमा चंद्रमा से भी शीतल है साधु संग सज्जनों का संग है इसलिए हम बता रहे नक्षत्राणाम अहम शशि सत्ताइस नक्षत्रों का जो अधिपति है चंद्रमा है वो महू अर्जुन में आगे बाईस में देखिये बाईस कक्षा जो चरण हुआ था उच्चरण हुआ था ना इसका आगे बता रहे वेदान सामवेदोष देखिये वेद तो ऐसा चार नहीं है कि वेद वेद किसको कहते हैं वेद का मतलब विध ज्ञाने धातु वेद ज्ञाने धातु से ही वेद बनता है मतलब उसमें ज्ञान सारा ज्ञान जिसमें उड़ेल दिया है उसका नाम है वेद तो ज्ञान को भी वहां तीन भाग में विभाग किया है कर्मिषेक ज्ञान उपासनाक ज्ञान और आत्मा कर्म विषेक ज्ञान होने से उसको कर्म कांड खा दिया वेद में तीन कांड बोलते है ना त्रिकाण्ड कर्म कर्मभिषेक ज्ञान होने से उसको कर्म कांड उपासनाभिषेक तीन प्रकार की उपासना है उस उपासना विषय ज्ञान होने से उसको उपासना कांड कहा दिया ज्ञान होने से उसको आत्म ज्ञान कांड ज्ञान कांडिया तो वेद का मतलब है ज्ञान उस वेद को चार भाग में विभक्त किया वेद व्यास ने समे इसलिए उनका नाम है वेद व्यास जी का एक नाम है व्यास। भी कहते हैं। तो में निवास करने से बदरे फल खाने से उसको बाधारायणते हैं।, हैं बीच तापों में उनका जन्म होने से द्वैपायन भी कहते हैं। और वेद का कर विभाजन करने से उनको वेद व्यास भी तो उन्होंने चार भाग्य में लिया उन वेदों में ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद है अतर्वेद है वो साम वेद है वो मई भगवान ने सामवेद को ही अपना क्यों माना क्योंकि सामव वेद है संगीत ब्रथ होता है उसमें मात्र होती है जैसा संगीत में मात्र होती है वहां भी होती है जैसा वहां बोल रहे सेतु शाम है गाना होता है और भगवान शंकर जी ने भी बता दिया साम गान प्रिय शंकरा भगवान शंकर जी साम गान से जितना प्रसन्न होता है अन्य के शिष्य नहीं होते इसलिए हम बता रहे वेदों में, में देवासवास्मे देवता का मतलब है अग्निदि जितने भी देवता हैं उन देवतों में मैं वासवा वासवा कहते हैं इंद्र रुद्रादी जो गण हैं उनमें वासवा वासवा क्यों कहा वसुनी सी अश जैसा वासुदेव कह ध्यान वासुदेव किनका नाम है भगवान कृष्ण का क्यों वासुदेव का वसुदेव आपत्त वसुदेव का संतान होने से उसको वासुदेव का इसी प्रकार वसूनी सन्ती इस सारे वसूहे जिसके अष्ट इसलिए उसका नाम है वास वो इसलिए बोले जितने भी रुद्रादी जो वो देवता है मैं उसमें इंद्र हूँ और इंद्रियाणा मन में इंद्रियों में मैं मन यहाँ दो मन कुछ लोग मन को इंद्रिया मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते वेदांत परिभाषा में उसको मन को इंद्रिया नहीं माना है किंतु तो भगवान ये स्पष्ट बता रहे हैं। इंद्रियों के बीच क्योंकि हमारे पास दो इंद्रिया है एक बाह्य इंद्रिया एक आभ्यंतर इंद्रिया बाह्य इंद्रियों को भी दो किया है एक ज्ञान को प्रदान करने वाले कर्म करने वाले जिन इंद्रियों से जो ज्ञान होता है ज्ञानेंद्रिय का और जिन इंद्रियों से जो कर्म होता है कर्मेंद्रिया का सब सत्वगुण से उत्पन्न हुई पंचभूतों का कर्मेंद्रिय है रजोग से और सत्व का समि हो गया मन सबका नियमक है मन माना इसलिए इंद्रियों का बीच में उनका नियमक सभी इंद्रियों के प्रति सहायता करने वाला मन हूँ और भूताना चेतना भूताना का मतलब कार्य करण संघात ये जो हमारा शरीर है कार्य और करण का समुदाय का दोनों है कार्य हो गया स्थूल शरीर और करण हो गया इंद्रिया सत्रतत्व तो कार्य करण का समुदाय रूप शरीर में सदा प्रकाशित रहने वाली बुद्धिमती चेतना शब्द से लेना चैतन्य ने तेरहवें अध्याय में जो क्षेत्र के अंतर्भुत किया चेतना को ये चेतना है अर्थात एक प्रकार से चिताभा है उसका नाम है चेतना देखिए बुद्धि जड़ है चैतन्य का चेतनाता हो लेकर बुद्धि भी चेतन व्यवहार कर रहे हैं इसको लेकर चिताभाष का उस तो सारे जो कार्यकर्ण रूप शरीर है उसमें सदा प्रकाशित रहने वाली जो बुद्धिवृत्ति है उसका नाम चेतना है चेतना मयू अर्जुन उसके बाद बता रहे देश में रुद्रा नाम शंकराच में एकादश जाता है ग्यारह रुद्र हैं। हनुमान जी भी रुद्र का अवतार मानते हैं। तो ग्यारह रुद्र में अग्रिमूर्ति है अजय कबाद है विरूपाक्षर है सुरेश्वर और जयंता बहुरूप त्र्यंबक है आठवा अपराजित है नववा वै सावित्री है या वह हरि ये पुराण में पुरा उन में उन एकादश रुद्र शंकर नाम का तो रुद्राणाम अच्छा यक्ष और राक्षस ये सब कश्यप ब्रह्म के संतान है जैसा कुबेर है ये पुलश ऋषि का पुत्र मानते तो ऋचि का जो पहला पुत्र है कुबेर और उसके बाद रावण की उत्पत्ति हो गई तो इसलिए तो यक्ष और राक्षसों स्वामी मैं धनेश्वर वित्त ते हैं धन वित्त का मतलब है धन दो प्रकार का धन होता है दैवी वित्त और मानुष वित्त अभी यहां जो वित्त प्रयोग कर रहे हैं मानुष्य को लेकर दैवी वित्त को तो अभी हम लोग तो ग्रहण कर रहे हैं। अभी जो हम ग्रहण कर रहे हैं दैवी वित्त दैवी वित्त कहते शास्त्र को शास्त्र का नाम है दृत्त हमारे जो श्रवण इंद्र को भी दैवी वित्व करते हैं। के द्वारा हम धन संपत्ति को देख सकते हैं, इसलिए आप को मानुष्य वित्त कहा दिया है यहां जो वित्त बता रहे वित्त। अर्थात यक्षा और में मैं धनेशा, ईश्वर है? कुबेर, कुबेर बनके बैठा, वसु नाम पावका अष्ट माने जाते, आठ पिता महाभी, जो नाम का महाबीर मानते, तो आठ वसुमा कि ना धरो सोम है विष्णु है अनिल है अनल है, है प्रत्युष्ठ ये आठ पशुओं का नाम है पुराण में आया है। इन आठ पशुओं में पावक सबको पवित्र करने वाला सबको एक समान बनाने वाला कौन अग्नि देखिए अग्नि में आप कुछ भी डाल दीजिए उसमें कोई भेद नहीं घी डाल दीजिए तो भी स्वाहा लकड़ी डाल दीजिए तभी भी स्वाहा प्लास्टिक डाल दीजिए तभी भी स्वागत सबको पवित्र करता है ऐसे जो तो पवित्र करने वाला पावन अर्थात अग्नि हूँ मैं ही अग्नि हूँ शिकर नाम अहम भी शिकर ही मतलब है पर्वत बड़े बड़े ऊंचे ऊँचे छोटे वाले हैं ऐसा पर्वतों में मैं मेरु मतलब सुमेरु पर्वत है ये सुमेरु पर्वत है उत्तर में मानते हैं स्वर्णमय मै ऐसा माना है पुराण में, में। सामान्य जो व्यक्ति हैं उनके दृष्टि का विषय नहीं ये तो योगियों का शास्त्र का दृष्टि का विषय ऐसा जो पर्वत है आसपास सारे लोग मानते स्वर्ग तो से लेकर यमराज दक्षिण दिशा में यमराज मानते हैं ये जो सुमेरु पर्वत है माए तो यहाँ तक बता दिया तो आगे के उच्चारण करें चौबीस मुख्य विद्दे पात्र बृहस्पति सेनाहंस्कंद I uh want. -huh. वर्णन करके बता रहे हैं अर्जुन ने प्रश्न किया था केशु, केशु, कुछ उत्तर बता बता रहे हैं अर्जुन अभी तक सुनोदा च मुख्यम विद्य पार्ता कहते हैं पुरोहित तो पुरोहित का मतलब है जो राजा होता है राजा के वहाँ सलाहकार अथवा धर्म के विषय में बताने वाले होते हैं वो पुरोहित कहते हैं राजगुरु भी कहते हैं इसलिए शास्त्र में आया है राजा राष्ट्र कलम बाबा राजा बाबा राज्य बाबा पुरोहित भरता भार्य पावा शिष्य पावस्तः गुरु दिशा है राष्ट्र के द्वारा यदि कोई पाप हो रहा है राष्ट्र में कुछ ऐसा जो चल रहा है उसका भागीदारी राजा माना जाता है अरे तो राजा क्यों बना है गुरुविलास के लिए नहीं तो राजा इसलिए बना है शासन करने के लिए धर्म सुचारू से चले धर्म के रक्षा करने के लिए अधर्म फैल लिया तो अधर्म का भागीदारी और राजा पापा पुरोहिता राजा यदि को ही पाप करता है उसका भागीदार जो राज पुरोहित है सलाह देने में उसको लगता है जैसा आता है पुराण में उत्तम बाद सुनीति का पुत्र ही ध्रुव जीवों में तो सुनीति से वो ज्यादा प्रेम करता था राजा एक बार बाहर युद्ध करके राजा आता है राजा को स्वागत करने के लिए सुरुचि पहुंच जाती है तभी राजा का जो गुरु थे उन्होंने कहा ये अनिति है ठीक नहीं है बड़ी रानी रहती हुए तो स्वागत नहीं कर सकते शास्त्र विरुद्ध है तो बहुत वाद विवाद होता है तभी सुरुचि कहती है ये जी जो मेरा पतिदेव मना करे तभी मैं नहीं तो उत्तम गुरुदेव ये पूजा करने से आपत्ति क्या है ये ये पूजा उतने में राज करता नहीं ये शास्त्र विरुद्ध है मेरी बात आप नहीं मानते हैं मैं दंड तो नहीं दे सकता हूँ अब राजा है किन्तु तो मैं छोड़ के आपको चल रहा छोड़ के जानती क्योंकि शास्त्र विरुद्ध राजा कर रहा है उसको बीच बीच में सलाह देते हुए ठीक मार्ग में लाने का काम है राजपुरोहित तो इसलिए वहां बता रहे। पापा और पापा पत्नी का जो तो कुछ पाप है उसका भागीदारी पति मानते हैं। तो ने ठीक से उसको एक मार्ग क्यों इसे तो दर्शन नहीं किया शिष्य पाप शिष्य यदि कोई गलत मार्ग में ला रहे उसका तूने शिष्य बनाया है यदि उसको नहीं संभाल सकते है। में नहीं ला सकते बनाया इसलिए पाप है, इसलिए हम बता रहे पुरोहित पुरोह पुरोहित पुरो, पुरो उनमें मुख्य रूप से प्रधान प्रोहितों बहुत है बड़े बड़े है। एक से उनमें राजोहिण में मुझे प्रधान बृहस्पति हैं अर्थात देवतों का वो जो बृहस्पति है मुझे समझो बृहस्पति वर्षा जहाँ मई सेनानी नाम अहम स्क सेनापति तो एक से बड़े बड़े हो गए किंतु भगवान शिव का जो पुत्र है कार्तिकी भगवान उसको स्कंद भी कहते है कार्तिके भगवान, वो जो भगवान, है, भगवान है, है अलग अलग नाम है उसका छे मुख है छे कृतिको ने उनको पालन किया था इसलिए छह मुख से स्तन पालन किया था इसलिए षणमुख हो गया तो इसलिए जो देवतों का भगवान मैं। नेना सरसाम अश्मे। अश्मे को जो सेनापति है कार्तिक भगवान मई सेना सरसा सागर अश्मी अश्मिक सरस कहते हैं जितने भी जो जल के एकत्रित हो जाते सरस कहते हैं जल अथवा सरोव जितने भी जो सरोवर आदि हैं, उन सरोवर में और जल का जो संग्रह हो जाता है सबसे ज्यादा समुद्र है सम, समुन्द्र का एक नाम है अपूर्ण जाते कभी पूर्ण नहीं होता है कितना भी जल जा रहे सारी दुनिया का जो नदियों का जल जा रहे, किंतु तो समुद्र अपना मर्यादा नहीं छोड़ता है दूसरे अंदे गए आपूर्यमाणम मजलम प्रतिष्ठा उसमें मैं सागर हूं सागर इसलिए है। सगर के पुत्रों ने होता था अथवा सगर ने मानते रघुवंश में प्रसिद्ध सगर राजा हो गया था घर घाटे विष उसको विष खिलाया था गर्भाष्ट में उन्होंने विष् को पचा दिया था इसलिए वो सगर्भ हो गया गरे नहा विषे उस सगर के द्वारा खोदा हुआ ये समुंदर है सागर कहा सागर हुआ था समुद्र तो कुछ लोग आते भगवान ने समुंदर को क्यों ये भगवान का ससुराल भी है ना सागर भगवान का ससुराल भगवान को याद आ रहा है वो लक्ष्मी लक्ष्मी उनसे उत्पन्न सागर करने है लक्ष्मी तो इसलिए सागर में आगे बताने देंगे। महर्षि नाम प्रभु जो महर्षि हैं जो सात महर्षि बताए था बीच सप्ताह उन महर्षियों में मधुगुरुशी माने क्योंकि मधुगुरुशी सबसे श्रेष्ठ माने ऐसे जो श्रेष्ठ मृु ऋषि है ऋषि लघु के दो पुत्र हो गए थे शुक्र और चमन ये दोनों उनके पुत्र मानते तो ऋषियों में मंत्र मंत्री जो श्रेष्ठ ऋषि ग्रु है हैं वाणी का मतलब है वाणी वाणी है उन में मैं एक अक्षर। एक अक्षर का मतलब कौन है ओंकार ओंकार है एक अक्षर किंतु तो सारा उसमें छुपा है छात्रों के उपनिषद में वहां बता दिया परमात्मा ने इन लोगों को तपा दिया तीन लोगों को तपाने से उनसे तीन वेद प्रकट हो पुनः तीन वेदों को लक्ष्य करके तपा दिया गायत्री मंत्र प्रकट हो गया पुनः उसको लक्ष्य करके तपा दिया तीन व्यादे भूल पोसवा और व्या को लक्ष्य करके पुनः उन्हें तप क्या था चिंतन किया उसका ओंकार सार सारा देखिए ओंकार है है है। एक है वो, एक अक्षर अक्षर वो उसमें चार मात्र भी मानते है अकार उकार मकार अमात्र किंतु आगम में उसमें बारह मात्रा मान इसी को ही शिव क्षमापराध स्त्रोत्र में आचार्य ने संकेत किया है तभी देखे ओंकार में दोनों पड़ा है शिव स्वरूप भी है शक्ति स्वरूप है पहले आ है और और उम अभी आकार को पीछे डाल दीजिए माँ के बाद। बाटाले हैं उसको माँ के बाद डाल दीजिए क्या होगा उमा जिस समय में वो सृष्टि करने में प्रयुक्त होती है उमा बनती और अद्वैत तत्व में स्थित होता है वो ओंकार होता है शुशु इसलिए वो उभय वाचक है बीज मंत्र है इसलिए हम बता रहे हैं जितने भी जो पदात्मक हो वाक्यात्मक हो एक पद होता है एक अक्षर होता है तो अक्षर समुदाय है उसको कहते पद अनेक अक्षर मिलकर भी पद बनता है वर्तमान अक्षर होना चाहिए नहीं तो कोई भी अक्षर जोड़े तो पद नहीं बनेगा जैसे राम है राम में तो स्वर है दो व्यंजन है र्यंजन है, है। रह के बाद आ है ईश्वर है म्यंजन है उसके बाद आ है है, तो स्वर और व्यंजन का मिश्रण से राम शब्द तो अनेक जो वर्ण है वो मिलके पद बनता है और अनेक पद मिलकर वाक्य बनता है और अनेक वाक्य मिल ग्रंथ बनता है हम बता रहे जितने भी पदात्मक हो वाक्यात्मक उनमें अक्षर एक अक्षर एकम अक्षरम अस्मे ओंकार और यज्ञोश्म ज्ञा अनेक प्रकार के हैं पीछे बता द्रव्य द्रव्यज्ञा है तप यज्ञा है स्वाध्याय यज्ञ है अलग अलग यज्ञों का वर्णन किया है पीछे यज्ञों में यज्ञ का मतलब यज्ञ याग क्रत ये तीन अलग अलग है लोक में यज्ञ और याग को एक मानते एक नहीं उत कर्म है मतलब श्रुति। श्रुति मतलब रूटीन, रूटीन का वेद, वेद में बताया हुआ जो कर्म वो याद आते स्मृति में प्रतिपादित कर्म है जी का नाम है यज्ञ तो श्रुति और स्मृति में क्या खेल है गुरु परंपरा के द्वारा जो दे आते गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया शिष्य ने अपने शिष्य को सुनते जो आते हैं परंपरा उसको इति और उसी श्रुति को लेकर इसी महापुरुषों ने स्मरण किया इसी का नाम है स्मृति लेकिन गीता की श्रुति नहीं क्या है स्मृति जो स्मृति वेद के अनुसार भगवान ने स्मरण किया तो इसमें स्मृति माना है जो स्मृतियों में बताया है करो। उसी का नाम है यज्ञ तो याग और यज्ञ याग का ही एक विशेष है क्रतु कहते किस को कहते क्रतु जिस याग में एक स्तूप लगा दे स्तूप मतलब कोटा बेल का हो खैर का हो गुलाल का हो पशु को बांधने के लिए तो पशु को बांधने के लिए जिस याग में स्तूप अर्थात कोटा वहां लगाते दे, गाड़ देते उस याग का नाम है क्रतु घाते और सामान्य जो सर्वत कर्म है उसको कहते हैं या स्मृति में बताया हुआ जो है उसका नाम है ये यज्ञ कौन सा यज्ञ ज्ञान यज्ञ यज्ञ के मतलब क्या है देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग याग कर तो ही क्या है देवताओं को उद्देश्य करके अग्नि में द्रव्य को त्याग करना जश इंद्राय स्वाद तो यहाँ कैसा आहुति दे रहे यहां दे रहे शब्द की आहुति दे रहे कर्ण रूप वेदी में ये वेदी हैीता रूप जो शब्द है कर्ण रूप वेदी में आहुति दे रहा है इसलिए इसको यज्ञ ऐसे जो यज्ञ हैं अनेक प्रकार के है उसमें जब यज्ञ तो जब, जब का मतलब कौन सा जब वहा जब भी पांच प्रकार के माने एक नहीं में वायवीय संविता में वहाँ पांच प्रकार के जज्ञ केवल माला हमारे वो जब नहीं बोल रहे हैं। तो माला कहाँ घुमा रहे मन कहाँ घूम रहे वो जब नहीं है तो पांच प्रकार का वहाँ जब बता दिया शिव में वायवीय संविता में सबसे पहले वहाँ वही करी जब कहा गया वही करी जब वही करी का मतलब है जो मनोराज्य में अधिक उड़ान भरता है मनोरज जानते हैं बैठे बैठे चिंतन करना मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा वही करके चिंतन में खो जाना इसी का नाम मनोरंज होना कुछ नहीं है खो जाना किसी चिंतन में इसे बहुत जोर में मनोरंजक उस मनोरंज को जीतने के लिए वही करी जग भी माना है एकांत में जाइए जोर से आप चिल नम शिवाय उससे क्या होता है धीरे धीरे काम है ये वही करीब जब जोर जोर से और दूसरा जब है उपांशु जब कहते है उपांशु जब उसको कहते हैं धीरे से वो ठह हिल रहे केवल या तो अपने ही कान में सुनते हैं दूसरे को नहीं कुछ लोग जब अच्छा वो एक उपांशु जब वही करी जब की अपेक्षा उपांशु जब श्रेष्ठ माना है तीसरा जप है मानसिक जप है वह तो आप जोर से बोल रहे हैं वोट भी नहीं हिल रहे केवल मन ही घूम रहे आपका मंत्र को लेके मन चला रहे और भी श्रेष्ठ माना है देखिये वही करी जब और उपांशु जब में आपका मन स्थिर नहीं होता जब भले कर वाणी से मन का अन्यत्र है। मानसिक जब में क्या है आप मन से कर रहे हैं मन के मानक है वो श्रेष्ठ माना जब है चौथा जप है सगर्भ जप सगर्भ सगर्भ मतलब प्राणायाम सहित प्राणायाम भी कर रहे हैं आप साथ में जब कर रहे एक चार दो मान एक से आपने खींचा मंत्र का अपना जो इष्ट मंत्र है गुरुदेव ने दिया है उस मंत्र को एक से खींचा बोल तो नहीं सकते आप खींच रहे मन से चिंतन कर रहे चार बार उसको रुकवा दिया कुंभक करके और मंत्र का चिंतन किया और दो बार छोड़ दिया चार एक दो ऋष दोबारा जहाँ से आप छोड़ दिया था तो वहां से एक चार दो ख सगर्भ जप के द्वारा दो के ऊपर विजय प्राप्त किया प्राण और मन के ऊपर मानसिक जब से आप मन के ऊपर अपना विजय प्राप्त किया किंतु प्राण के ऊपर नहीं सगर्भ जब में प्राण और मन दोनों आपके वशे प्राणायाम भी हो रहे हैं सब में जब भी हो रहे ये श्रेष्ठ माना चौथा जब है पांचवा जब है ध्यानात्मक जप तो ध्यानात्मक जप है यहाँ जो भगवान जब बता रहे पहले वाले दो जप को छोड़ कर के या तो मानसिक जप को सदर्भ जप को अथवा ध्यानात्मक तो यज्ञ नाम जम यज्ञोश जब यज्ञ अंदर जो जप यज्ञ है मानसिक जप को सदर्भ जप को अथवा ध्यानात्मक पांचों को नहीं लेनावरणाम खिमा लगावर का मतलब है जड़। जो एक जगह में स्थिर रहते हैं जिसमें कोई क्रिया नहीं हो सकते उसको स्थावर और हम लोग हैं जंगम हैं चलने फिरने वाले एक जगह से दूसरी जगह जाते स्टावर स्थिर रूप से एक जगह में स्थित है ऐसा पर्वत में मैं हिमालय हूँ हिमालय इसलिए है हिमालय में भगवान शिव जी का निवास भी है और हिमालय की कन्या है हैमावती है, है दुर्गा है। इसलिए हिमालय में उसके बाद बता रहे छब्बीस कृष्ण सर्व वृक्षाणाम अश्वत् वृक्ष तो बहुत है चौरासी लाख यो ने महावृक्ष के योन भी बता दिया है पिछले समस्त वृक्षों में उनमें अश्वत्ता का पीपल का वृक्ष में क्योंकि वृक्ष श्रेष्ठ है बाले भी दिन बताया तीन प्रकार का कर्म होता है पुण्य कर्म पाप कर्म मिश्रित कर्म मनुष्य का शरीर मिला है मिश्रित कर्म से पुण्य पाप बराबर है देवतादियों के शरीर जो प्राप्त हुआ है पुण्य कर्म से उनमें भी बताया था है फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास में सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास और ये जो तो वृक्ष आदि है पशु आदि है सब पापियों उस पाप योनि में भी तीन साधारण पाप उससे अधिक और उत्कृष्ट पाप अश्वत्थ जो वृक्ष है पाप योनि है कि तो साधारण पाप है पूजन है और वैज्ञानिक की दृष्टि में भी विचार करने पर सारे जितने भी वृक्ष है दिन में ऑक्सीजन छोड़ते, रात्रि में कहें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ऐसा मांगते हमारा जीवन उपयोगी जो वायु है ये वृक्ष छोड़ देते ऑक्सीजन कहा इसलिए रात्रि में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए हानिकार है, हा है। किंतु एक पीपल का एक वृक्ष है चौबीस घंटा है ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं ऐसा वैज्ञानिक बीमार श्रेष्ठ है सर्वृक्षा देवर्षि और जो देवर्षियों बताया देवता होते हुए जो मंत्र निष्ठा रहे ऋषि देवर्षि कहते ब्राह्मण होते हुए ऋषित्व को प्राप्त करने से ब्रह्मि कहते हैं क्षत्रिय राजा होते हुए शिल्प को प्राप्त करता है करते ना हैं राज श्री गांधी दिवद नारा नारद नारद नारदीय मे चुगली करने वाले को बोलते किन्तु नाराजी की चोगली नहीं करते है नाराजी है ना उस समय का टेलीफोन मैसेजर है समाचार देने वाला है किंतु तो तो नारद का मतलब नारद बोलो ज्ञान ज्ञानम ददाति इति नारदा तो ज्ञान देता है जिनको सन्मार्ग में लगाते हैं चाहे तो देखिए के किन का है नारद का शिष्य है प्रहलाद कौन है नारद का चेहरा उमा को किसने बताया दुर्गा को नारद ने बताया सर के गुरु है नारद इसलिए में नारदार है देवशी नाम ज नारद गंधर्वा नाम चित्र गंधर्व कहते देवतों में एक जाती विशेष जो गाने वाले होते उसको गंधर्व कहते हैं, नाचने वाले जो होते उसको किन्नर हैं। उनमें भी और एक है किम पुरुष किन्नर है किम पुरुष है देवलों की विशेष जाति तो गाना बजाने वाले में सबसे श्रेष्ठ है गंधर्व नाम का चित्र तो चित्र रथ है गंधर्व उसमें अर्जुन को विशेष इसलिए बोल रहे तो चित्र नाम रथ नाम का गंधर्व मयू अर्जुन चिंता नाम कबीरो नहीं शिव लोग एक से बड़े बड़े हो गए उन शिदों में सगर पुत्रों को क्षण मात्र के लिए साठ हजार सगल पुत्र थे एक दृष्टि से सबको भस्म कर दिया था गंगा सागर के महादाते थे ऐसे कपिल मुनि मेरा ही स्वरूप है अंशवतान है पूर्ण मतान नहीं उसमें अंशवताना मानते। कपिल मुनि और भी बता रहे हैं उच्च स्रवसा अश्वाना विधि मश्वाना को तो जो घोड़े है अलग अलग जाति हैं वाजी है अश्वा है हया है अर्वा है घोड़े का नाम है भिन्न भिन्न शास्त्र में आया है मनुष्य के लिए वहां अश्व होता है और असुरों को वाजी बनते हैं और देवता अरूढ़ होने से उसको अरवन कहते हैं उसका नाम अलग होता है तो इसलिए अश्वानाम अर्थात घोरों में आगे हमें अमृत और भवान अमृत बंद अमृत मंथन के समय में प्राप्ति हुए देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन किया था उस अमृत प्राप्ति के निमित्त किया हुआ मंथन समुद्र मंथन उस समुद्र समुद्रंथन में उत्पन्न हुआ जो घोड़ा है उसमें उच्च उच्च स्रव अश्वा जितने भी अश्व है उनमें उच्च स्रव नाम अश्व है घोड़ा में का प्राप्त हुआ समुंदर से किस समय में अमृत मंथन करते समय में वहाँ पाली जाता है कल्पवृक्ष है अवसरा है और विषा भी उत्पन्न घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था मुझे समझो हुआ मेरी भूति ऐरावता गजेन्द्र गजेन्द्र गज हाथी उनका इंद्र अर्थात हाथियों का जो समूह है उनमें मैं ऐरावत समुद्र बंथन के समय में प्रकट हुआ ऐरावत नाम का हाथी मय हूं मेरा ही स्वरूप समझो तो गजेन्द्रा नाम ऐरावता और नरा नाम च जितने भी जो मनुष्य है न रहे उनमें नरों का अधिपति सारे जो नर है उनके ऊपर शासन करने वाला और उनको देखभाल करने वाला उनको रक्षा करने वाला गौ राजा मैं राजा हूँ इसलिए कहा गया राजा में भगवान का अंश अच्छा माना जाता है इसलिए राजा की पूजा होती है भगवान के समान किंतु राजा गोपाल के वो, वो ना प्रजा के लिए हो केवल अपना परिवार के लिए भोग के लिए वो राजा है भगवान के समान इसलिए राजा मई और भी बता रहे आयुदाना वज्रम आयु मतलब शस्त्र जितने भी शस्त्र है अनेक प्रकार के शस्त्र है उनमें वज्र नाम का अर्थात इंद्र का ये जो आयुध आयु क्यों इसमें विशेषता ये जी के हड्डी से बना है वृत्रासुर है उसको और कोई मार नहीं सकते ऐसा उन्होंने वर मांगा था तभी तो ददीची का हड्डी से ही वहां वज्र बना दिया ददीची से भगवान शंकर जी के अनन्या भव शंकर जी ने दधी जी का हड्डी को पहले वज्र बना दिया क्योंकि वो सराहना करते थे असुर आगे को परेशान करते बार-बार शंकर जी ने कहा तेरी हड्डी वज्र के समान हो गया उसी दधी के हड्डी से बनाया हुआ जो अस्त्र है शस्त्र है उसी का नाम है वज्र वो बाद में इंद्र को प्राप्त होता है इसलिए आयुध में मैं वज्र धेनु नाम अश्मिक धेनु कहते हैं दूध देने वाले को सभी गाय को नहीं बन बोलते हैं जो दूध देती है एक साल के अंदर है उसको कहते हैं धेनु एक साल के बाद धेनु नहीं कहते जैसा बचड़ा देके के एक साल के अंदर अंदर है उसको कहते हैं उस गाय को धेनु ऐसे जो दूध देने वाले गौ में काम धेनु काम धेनु का मतलब जो आप कामना करेंगे वो आपके सामने है प्रकट होते जैसे वो शिष्ट जी के पास थे तो मैं कामत प्रजनन चाष्मे कर दर्प प्रजनना प्रजा उत्पत्ति करना संतान उत्पत्ति करते समय काम पीछे बता दिया धर्म विरुद्ध ऐसा नहीं धर्म से अविरुद्ध हो तभी वो माना जाता है धर्म में विरुद्ध हो तो भगवान की विरुद्ध नहीं मानी जाती यही प्रकृति का उसके साथ दोष जुड़ा है प्रजा के संतान के उत्पत्ति करते समय मैं ही काम रूप से विद्यमान और सर्पाणाम वासुकी जो सर्प है जितने भी उन सर्पों में सर्पों का जो प्रधान है सर्प अनेक प्रकार के उनमें सर्प राज वासुकी जिसको ये रस्सी बनाया था समुद्र मंथन के समय में वासुकी को रस्सी बनाया था मंदरा को मथनी बनाया था देवता और असुद ने मंथन किया भगवान स्वयंजे पूर्मावतार से उसको धारण किया था इसलिए मैं वासु की ही और बता रहे नागाना नाग भी एक विशेष जाति के उन नागों में अनेक प्रकार के नागों में अनंत नाम नाम का नाग नागाम वरुणों यादस यादस कहते हैं जल संबंधी देवता जल संबंधी जो देवता तो है उसको यादस कहते ऐसा जल संबंधी देव तो है उनका राजा वरुण जल का अरिष्ठात्र वरुण वो वरुण मह थे पितृणाम जो पितृ है पितृगण एक माना जाता है इसलिए पितृरण भी माना जाता है देवरण है ऋषि ऋण है पितृ है जात शास्त्र जातश्रता जन्म होते वेद पितृगण है देवरण है ऋषि ऋण और वो गणों का जो प्रधान है उनका अरयम देवता मानते इसलिए मैं अरियम देवता हूँ पितृ का प्रधान और संयम करने वाला संयम का मतलब शासन शासन करता है लेकिन यमराज का नाम है यम धर्मराज यमराज से सभी डर थे किंतु नचिकेत गुरु गुरु है स्वयं यमराज धर्मराज है वो जो समय होने पर भी आता है बीच में वो कुछ नहीं करता है इसलिए जो यम धर्म है शासन करने वाला मानता है तो इसलिए संयम संयमता जो शासन करने वाला है नियमन करने वाला है किनको नियमन करने वाले ये सारे जो हम लोग है जीव मर्त्य लोग इन प्राणियों के ऊपर वो शासन करता है सभी के ऊपर नहीं जो पापी है तो उसमें सात प्रकार के नरक है पुराण में उसको 21 माना है सप्तः करके रौरव है उमनामा है कुंभी पाका जी जो अलग अलग जो पाप किया है उनको अलग अलग में डाल उसको दंड देता है इसलिए वो क्या है दंड देने वाला यमराज है उसके बाद असुरों में लगाए किसी के मन में शंका हो सकते आपकी विभूति सारी देवलों में भी असुरों में नहीं वो आपकी विभूति भगवान बोलते हाँ असुरों में भी हुआ तो प्रहलाद चश्मी दैत्या दैत्य बुध दीदी के पुत्र दैत्या अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न दैत्या हैं। उस दिन के पुत्र के जो संतान है दैत्य उनमें से मैं प्रहलाद हूँ हिरण्य कशु का जो पुत्र है वो प्रहलाद में क्योंकि प्रहलाद को ज्ञानी भक्त माना जाता है तो ज्ञानी भक्त रूप प्रहलाद मेरा ही स्वरूप है कालायता अहम कलयताम हो तो गणना करने वाले गिनती करने वाले गिनती करने वाले कौन है जैसे ज्योतिष नक्षत्र कौन सा है तिथि कौन सी है वार कौन सा है करण कौन सा है सब जो गणना करते हैं ज्योतिष में पाँच करण होते हैं ऐसे जो गणना करते हैं उन गणना करने वाले ज्योतिषों का मैं काल है तो ये बोले कला या नाम ज्योतिषाना गणना करने वाले जो ज्योतिष है उनका मैं काल क्योंकि काल को लेकर सारा निर्णय होता है <coughs> अभी काल किसको कहते किसके द्वारा काल का निर्णय होता है काल को लेके ज्योतिष का निर्णय होता है किंतु काल का निर्णय किसके द्वारा होता है सूर्य अथवा चंद्रमा कल बोलते हम बीत गया कल किसको लेके सूर्य को लेकर आने वाला कल भविष्यत हो गया बीता हुआ कल भूत हो गया अभी चल रहे वर्तमान हो गया ये सूर्य को लेकर सूर्य का, का परिसपंदनात्मक जो क्रिया हो रही पूर्व से पश्चिम की ओर जान रहे उसको लेकर काल की गिनती होती है अतः काल को गिना जाता है सूर्य के जो परिसन क्रिय है उसको लेकर और उस काल को माध्यम मान करके ज्योतिष अपना शास्त्र करते हैं इसलिए उदाह काल को बताया मृगा मृगे ग्रोह जितने भी जो तो मृग है अथा पशु मृग से उपलक्षण जितने भी पशु हैं वन्य पशु दो तो प्रकार के पशु होते हैं ग्राम्य पशु और वन्य पशु यहाँ वन्य पशु है जंगल में रहने वाले जो पशु है उन पशुओं का हम मृगों में श्रेष्ठ उनका राजा सिंहमय मेरा ही स्वरूप है मृगेंद्रोह तो पक्षीणाम महनते हैं जितने भी आकाश में उड़ने वाले हैं पक्षी चिड़िया उनमें सबसे श्रेष्ठ प्रधान जो बिनद का पुत्र वैनते है गरुड़ वै, भगवान विष्णु का वाहन है तो पक्षी नाम वैनतेया पवन पवना पवन मतलब पवित्र करने वाले कोई पवन धातु सेवन ऐसा तो मिट्टी भी पवित्र करती है किंतु तो मिट्टी के अपेक्षा जल ज्यादा पवित्र शरीर में मिट्टी लगा दीजिए अपनाए नहीं क्या पवित्र होगा तो जल है। तो जल को भी पवित्र करते अग्नि जल में मिट्टी घुल गई अब अग्नि से गर्म किया तो जल मिट्टी अलाप बाष्प बंद करके तो अग्नि से जल से अग्नि पवित्र है और अग्नि से भी वायु पवित्र तो इसलिए बता रहे पवता पवतान तो पवित्र करने वाले उनमें भी पवन पवन तो वायु वायु में शस्त्र इतने भी जो शस्त्र धारण किए शस्त्र और अस्त्र यद्यपि भगवान ने शस्त्र धारण ने किया अस्त्र धारण किया दोनों में अंतर है शस्त्र और अस्त्र में अस्त्र का मतलब है जो फेंक कर के मारा जाता है बाण है भाला है ये अस्त्र है और हाथ में ही जैसा तलवार है गदा है हाथ में रखी गए उसको शस्त्र कहते उसको फेंका नहीं जाता है तो दूसरे के ऊपर फेंक करके मारा जाता है बाण है भाला है अस्त्र देना हाथ में लेकर तलवार से आप फेंका नहीं सकते काट सकते ये शस्त्र हो गया इसलिए हम शस्त्र का उपलक्षण है अस्त्र देना धनुषधारी यानी तो शस्त्र जितने भी शस्त्रधारी है अस्त्रधारी है उनमें राम का बता था शरत पुत्र भगवान राम तो जैसा कोई शस्त्रधारी हुए नहीं ना होगा ना होने वाले इसलिए कहते हैं रामबाण राम का बाण है अछूत है एक बार छोड़ दिया उसके बाद वो लक्ष्य को भेदन करके आता है इसलिए मैं राम जशाणाम मकर जश जशन कहते हैं जल में रहने वाले जी मछली आती नाम है जलचर कहते उन जलचरों में अनेक प्राणी अनगिनियो ने मानी जल चम उन प्राणियों में मकर चाष्मी अर्थात मगरमच्छ गड़ियाल नहीं है मगरमच्छी में एक दूसरा जाति होती है घड़ियाल उसका थोड़ा मुह लम्बा होता है इसलिए मैं मगरमच्छ <coughs> स्रोतसमी जान नोतस स्रोतस कहते बहने वाले नदियाँ निरंतर जो बाहर है उन नदियों में गी। जान्ना गी। जान्ना गी है जाननवी जाहनवी का मतलब है जन्मू की पुत्री जन्नोर जान्हनवी कन्याकलमशनाश जन्नोर जाहनवी गंगा जी गंगा जी है जन्नू की पुत्री है भगरथ गंगा जी को ले आ रहे थे गंगा जी के मन में इच्छा है कृपा कौन रहना थोड़ा है कोई सा तो भगीरथ गंगा जी को ले आ रहे थे गंगा जी के मन में आया जान चंद्रते उनके कुटे के पास चले भगीरथ जी आगे से जाते रहे थे गंगा जी की दिशा बोलते गंगा जी का इतना वेग तब है जन्न ऋषि ध्यान में दे उनकी शिष्य सब घबरा गए सारे कुटिया हमारे बाहर जाएंगे दौड़ते दौड़ते आ गए गुरु जी गंगा जी यहाँ से आ रहे सारा आसन कोड़ा दे जन्न ने कहा हे देवी यहाँ से मत आ जाओ ये ऋषियों की तपस्थ ले तुम तो उदर से जाओ गंगा जी को भी थोड़ा बेमाना कहता नहीं माना मैं यहां से ही जन्नुष्ने का कैसा जाऊंगी देखते हैं पूरा गंगा जी कोई पान कर दिया सारा गंगा जी तो भगीरथ देखते हैं गंगा जी है कहा पता नहीं तो देखा यहाँ तक तो गंगा जी आ गए थे आगे नहीं बाद में जन्नू से प्रार्थना गया भगवान ये मेरा पूर्वज हूँ तो मैं उद्धार करने के लगाया लाया हूँ आप मेरे सब तो मैं क्या करूँ इतना तपस्या करके लाए कृपाया छोड़ दीजिए तभी जन्नु ऋषि ने अपना कान से छोड़ दिया उसको तो इसलिए के कान से निकल गई जन्न की पुत्री होने से इसको जानना भी याद थे गंगा का इसलिए गंगा जी मैं जितने भी नदियों में ये जानना भी है गंगा मैं उसके बाद आगे को चल दे सर्का पद्यम से अर्जुनाध्याद विद्या मृत्यु शहरश्च आयत्री चंद समेट भी लेता हूँ अपने अंदर अर्थात जगत का अंत भी मैं मुझे में ही सारा जगत अंत होता है का। बोलते बीच में सबको पालन भी करता। व्यक्त मध्या और अव्यक्ता और अव्यक्त में अर्थात सारे जगत का उत्पत्ति स्थित प्रलय से ही उत्पत्ति मेरे में स्थित है मेरे में लाया। चा एवं चंर्जुन हे अर्जुन सारे सृष्टि के उत्पत्ति स्थित लय मेदे उत्तर मी बृहदारे उपनिषद में आया सृष्टि परमात्मा ने सृष्टि की सारा जगत को उत्पन्न किया अपने को सृष्टि मान लिया, मही सृष्टि क्यों पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है सर्वम खलविल सृष्टि कोई अलग नहीं है तरंग कोई समुद्र से अलग नहीं है भले हम बोलते समुन्द्र में तरंग आ रहे विचार करने पर तरंग समुद्र से कोई अलग नहीं है वैसे सही ये परमात्मा के बीच में आए हुए तरंग ही सृष्टि है इसलिए परमात्मा ही सृष्टि है और अध्यात्मा विद्या विद्याना। विद्या दो अनेक प्रकार की लौकिक विद्या है ये लौकिक विद्या हो गया आधिभतिक विद्या पेड़ भरने की और एक अलौकिक विद्या वैदिक विद्या है उस वैदिक विद्या को भी दो भाग में विभक्त के मंडल में परंच अपरंच विद्या अपरा अपर विद्या हो गया दो भाग में कर्म और उपासना कर्म और उपासना है अपर विद्या और पर को बताने वाली विद्या है वो पर विद्या उसी का नाम है अध्यात्म विद्या विद्या कहिए ब्रह्म विद्या कहिए कहे विद्या कहिए राज विद्या कहिए एक ही सारे विद्य में आध्यात्म विद्या है और प्रबदताम अहम पार प्रबदताम प्रबदताम का मतलब है अच्छे प्रकार से परस्पर वाद विवाद करने वाले एक दूसरे में उसको वाद कथा है तीन प्रकार की कथा मानी जल्प कथा वादकथा और वित्ड कथा जैसे प्रस्थान त्रय है गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थान त्रय मान वैसे बृहस्त प्रस्थान है चिस्की है अद्वैत सिद्धि है खंडन खंड तो चुकी को जल्प कथा मानते अद्वेत सिद्धि को वाद कथा मानते हैं खंडन खंड को वित्त मानते हैं तो जल्प कथा किसको कहते हैं तो दूसरे पक्ष को खंडन करते हुए अपना पक्ष को स्थापित करना पक्ष स्थापना पूर्वक का, सामने का खंडन पक्ष पक्ष को को करते हुए अपना को करना ये जल्प है। कहते हैं तत्व को तत्व जानने के लिए जो गुरु शिष्य अथवा पूर्व पक्षी सिद्धांत में आपस में होते है वादकथा होती तत्वोक्ष करता है वित्त कथा कहते हैं मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना जो आप बोलेंगे उसको खंडन करना जो भी आप बोलेंगे उसको खंडन करना ये खंडन खंड में श्री हर्ष ने सिद्ध किया वहाँ पूरा पक्षी ने आक्षेप किया आप खंडन नहीं करते आपको क्या सिद्ध करना है तो मुझे कुछ सिद्ध नहीं है स्वतः सिद्ध में हमारा जो आत्मा है स्वतः सिद्ध है उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है किन्तु जो आप बोल रहे है आत्मा के विषय वो में खंडन तो इसलिए अपना पक्ष के बिना दूसरे का पक्ष को केवल खंडन ही करता ये वित्ण तो इसलिए यहाँ बता रहे जितने भी जो कथा है वाद विवाद उसमें वाद नाम तो का मतलब तत्व मैं हूँ आगे का विचार हम लोग करते हैं